ऋग्वेदीय ऐत्रे उपनिषद के द्वितीय अध्याय के सम्बन्ध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार द्वितीय अध्याय का प्रथम अध्याय के साथ संबंध कथन उपयोगी प्रथम अध्याय के विवक्षित अर्थ को बता रहे हैं प्रथम अध्याय के द्वारा उक्त अनेक अर्थों में से ब्रह्मात्म एकत्व ही प्रथम अध्याय का विवक्षित अर्थ है और उस विवक्षित ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान उपयोगी बाकी अर्थ कथन है इसे स्पष्ट किया जा रहा है इसके लिए ये पूर्व पक्षी के द्वारा जो शंका की गई थी कि कि ममता के बिना कोई मंतव्य सिद्ध नहीं होता है यह ज्ञापन करता है कि मनता चेतन आत्मा विद्यमान है इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ममता को अवश्य स्वीकार करना होगा यह स्वीकार करने से क्या प्रयोजन होगा ममता को स्वीकार करने से तो सिद्धांतियों ने कहा था कि इदम् अत्र ममता को स्वीकार करने से इदम वक्षमान प्रयोजन की सिद्धि होगी उस वक्षमान प्रयोजन को दिखाने के लिए शुरू में पूर्व के प्रति सिद्धांति ने दो विकल्प किए कि किम आत्मनो मनने स्वयं एव आत्मा मन्ता उत अन्यो तुम कहना चाहते हो कि आत्मा मनन का विषय है मंतव्य है तो फिर तुम्हारे कथनानुसार आत्मा मंतव्य होगा तो अपने स्व विषयक मनन रूप व्यापार का निर्वर्तक मनता यानी मनन का करता आत्मा स्वयं ही बनेगा या आत्मा से अन्य कोई होगा वो अन्य होगा अनात्मा ही अन्य दो हो सकते हैं एक अनात्मा और एक दूसरा आत्म भेदवादी के अनुसार चेतनातर तो ये विकल्प करके प्रथम विकल्प का तो निराकरण किया गया सर्वस्य यो मनता स मता एवं न मंतव्य इस वाक्य से कि जो समस्त जगत का मनता है साक्षी समष्टि साक्षी वह एक है और वो मनता ही है न कि मंतव्य तो फिर द्वितीय विकल्प बचा आत्मा स्वयं के मनन में स्वयं ही ममता नहीं है ये निश्चित होने पर यानी ममता को स्वयं के मनन में स्वयं ही स्वयं के मनन में स्वयं ही मनता मानेंगे तो मन कर्त्र, कर्म कर्त्री विरोध नामक दोष आता है उसका परिहार किया एक आत्मवाद में तो द्वितीय विकल्प बचा कि अन्य मनता है आत्मा के आत्मविषयक मनन रूप व्यापार का निर्वर्तक मनता स्वयं आत्मा ही नहीं आत्मा ही नहीं अपितु मंतव्य से भिन्न है ये विकल्प बचा उसमें फिर अवान्तर दो विकल्प किए गए कि वह जो आत्मविषेक मनन का निर्वर्तक मनता है वह अनात्मा है आत्मा से भिन्न या आत्मांतर है अनात्मा नहीं है आत्मा ही है किंतु वो भिन्न आत्मा है तो इस पक्ष में अनात्म पक्ष में दोष आता है कि अनात्मा जड़ होने से आत्मविषय मनन क्रिया का निर्वर्तक नहीं बनेगा अचेतनत्वात वो मनता नहीं होगा तो बचा फिर आत्मा ही और आत्मा को स्वयं स्वयं के मनन रूप व्यापार में स्वयं मनता मानने पर कर्मकर्तृ विरोध दोष आता है उसे टालने के लिए मानना पड़ेगा आत्मांतर एक आत्मा मंतव्य है और उस मंतव्य विषयक मनन क्रिया का निर्वर्तक मंता कोई दूसरा आत्मा है तो इस पक्ष में आत्म भेद की आपत्ति आती है उसे कहा गया यदा स आत्मना एवं मंतव्य यहां से लेकर के आपके दो तो दो प्रसाताम यहां तक के भाष्य वाक्य से दो आत्माएं मान्य की आपत्ति आएगी एक मंतव्य आत्मा और एक मंतात्मा आत्मभेद हो जाएगा तो आत्मभेद की आपत्ति ये सिद्धांति को अभिष्ट हो नहीं सकती अब पूर्व पक्षी भी आत्म एकत्व तो को मान करके दोष दिखाना चाहते हैं कि एक एवं आत्मा ऐसा मानते हैं कि एक ही आत्मा है लेकिन सवयव है इसे पूर्व पक्षी कहेंगे दू दूसरे विकल्प में ही जो द्वितीय का निराकरण करते समय दो विकल्प किए गए थे वह द्वितीय अनात्मा है कि आत्मा है ममता तो द्वितीय ममता आत्मा है इस पक्ष में यदि आत्मा को निरवय मानेंगे तो एक मंतव्य आत्मा हो जाएगा निरवय एक दूसरा आत्मा हो जाएगा ऐसे आत्मभेद होगा ये शंका की गई थी दोष बताया गया था सिद्धांत के द्वारा पूर्व पक्ष के मत में इस दोष का परिहार करने के लिए पूर्व पक्षी कहेंगे कि आत्मभेद तो नहीं है दो आत्मा नहीं है एक ही आत्मा है तो भी मंता तथा मंतव्य यह अवान्त रूप आत्मा के दो सिद्ध हो सकते हैं एक आत्मा मानेंगे लेकिन सावयव मानेंगे एक शरीर में एक ही आत्मा है और वह सावयव है एक इनकी शंका होगी आत्मा को सावयव मानने वाले आपके दिगंबरों की उसमें दोष बताया जा रहा है एक एव आत्मा द्विधा इत्यादि से पहले पूर्व पक्ष का जो मत है उसका अनुवाद करते हैं तो टीका में एक एव इत्यादि का अवतरण है दोष भाष्यवाक्यवतरन्तोपरिहारा एक आत्मन एकांशेन मंत्री मंत्यमित उ तो एतत शब्द से लेना आत्मभेद पक्ष में एक ही शरीर में दो आत्मा मानने की जो आपत्ति बताई गई थी उस उसे कहना है एक दोष है। एक शरीर में दो आत्मा स्वीकार करने की आपत्ति रूप जो दोष इस दोष का परिहार करने के लिए एक शरीर में एक ही आत्मा मानेंगे तो ये कहते हैं कि एक दोष परिहाराय एक आत्मनः आत्मा तो एक है लेकिन निरवय नहीं सावयव है तो क्या होगा कि आत्मन से एकांश तो सावयव होने से कुछ अंश से वह मंतव्य होगा आत्मा का कुछ अंश मंतव्य होगा और कुछ अंश मनता होगा ये पूर्व पक्षी उस एक शरीर में दो आत्मा मानने की आपत्ति रूप दोष का परिहार करने के लिए यदि कहते हैं तो इस पक्ष में जो आत्मा को सावय मानने की आपत्ति आती है और जो सवय वस्तु है वो अनित्य है शांत है तो आत्मा को भी शांत मानने की आपत्ति आएगी आत्मविनाश का प्रसंग आएगा इसे कह रहे हैं तो ये तोष परिहारा एक आत्मन एकांशे न मंत्रित्व अंशांतरण तो कुछ अवयो से वह मंतव्य होगा और कुछ अवयव से मनता होगा इति ऐसा यदि पूर्व पक्षी के द्वारा कहा जाए तब उक्त सत्या सवयवत्व सियात पूर्व पक्षी के इस कथन में आत्मा में सवयवत्व नामक दोष की आपत्ति आती है ये कहा जा रहा है कि एक एव आत्मा द्विधा मंत्री मंतव्य न द्विशकली भवे वंशादिवत वंशादिवत में पूर्ण विराम है या स्वल्प विराम वगैरह तो यहां तक ये वाक्य है और फिर इस पक्ष में दोष बताने वाला सिद्धांत भाष्य है उभयतापी उभयथपुपत् तो एक एव आत्मा द्विधा मंत्री मंत्रव्य शकल शब्द का अंश तो दिवकली भवेद दो अंश वाला हो जाएगा यानी दो अवयव वाला होगा कौन एक एव आत्मा द्विशकली भवेत एक ही आत्मा दो अंशों वाला होगा तो द्वि तो वो जो दो अंश है उसमें एक अंश बनेगा मंता एक अंश बनेगा मंतव्य तो इस प्रकार मंत्रित्व मंत्रित्व और एक आत्मा स्वीकार करने पर भी सवयव उसे मानने से एक अंश में मंत्रित्व एक अंश में मंतव्यव सिद्ध हो रहा है इसे स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत तो बताया कि वंशाधिवत वन्षादीव, वंश कहा जाता है बांस को तो जैसे बांस से टोकरी आदि बुनने वाले क्या करते हैं बीचो बीच में पहले बांस को काट लेते हैं दो दो भाग करते हैं बांस के तो द्विशकली हो गया फिर उसमें से कुछ का मोटा भाग निकाल लेते हैं कुछ के पतले पतले वश निकाल लेते हैं और टोकरी चटाई आदि बना लेते हैं बांस से तो और या कहीं बाढ़ वगैरह करनी होगी तो साबुत बांस न लगा करके दो भाग करके फिर उसके बाढ़ लगा लेते हैं तो जैसे एक ही बांस दो विभागों में विभक्त तो हुआ शक्ल हो गए उसके दो अवयव हो गए ऐसे आत्मा भी द्विशकल है दो अवयव हैं उसके एक अवयव बन जाएगा मंतव्य एक अवयव बन जाएगा ममता ये पूर्व पक्षी ने एक शरीर में दो आत्मा मानने की जो आपत्ति प्रथम पक्ष में दी गई थी उसका तो निराकरण कर दिया लेकिन दूसरा दोष इसमें आ रहा है इसे कह रहे हैं उभयथापि अनुपपत्ति इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में अस्तु को दोष इति दोषक्य आत्मभेदे तयो ऐकम्य अयोगात विरुद्ध विक्रियतया विरुद्ध क्या लिखा है विरुद्ध द्विक्रियतया ऐसा होना चाहिए विरुद्ध द्विक्रियतया एक दूसरे की विपरीत जो दो क्रियाएं हैं उन दो क्रिया वाला दो क्रिया वाले दो आत्मा एक शरीर में होंगे यदि तो क्या होगा तो द्विक विरुद्ध द्वीक्रियतया शरीरम उन्मथेत एक शरीर में दो आत्मा मानेंगे तो निश्चित है दोनों में हमेशा एक मत ही नहीं होगा दोनों यही नहीं सोचेंगे कि इस समय श्रवण ही करना है इस समय मनन ही करना है तब तो दो क्या हो गए हमेशा कभी भी दोनों में अलग विचार आए ही ना एक ही विचार हो एक ही क्रिया वाले बने तब तो दो रहेगा, तो मानना होगा कि दो आत्मा एक शरीर में है तो उनमें एक समय में एक में श्रवण क्रिया क्रिया करने की इच्छा हो सकती है और श्रवण क्रिया में वो प्रवृत्त हो सकता है और दूसरे दूसरा मनन क्रिया में प्रवृत्त हो सकता है तो ये जो विपरीत श्रवण और मनन रूपी दो क्रियाएं हैं ये एक ही शरीर में रहने वाले दो आत्मा के द्वारा मानने की आपत्ति आएगी और ऐसा होगा तो क्या होगा कार्यक्रम संघात किसकी बात मान ले श्रवण कर ले या मनन कर ले कार्यक्रम संघात तो एक है ना तो उसके सामने समस्या आएगी कि नहीं दो व्यक्ति समान अधिकार वाले एक व्यक्ति को कह रहे हैं कि पूर्व दिशा के प्रति जाओ एक कह रहा दूसरा कह रहा पश्चिम की ओर जाओ तो किसकी किस बात मान ले युगप दोनों की बात मान नहीं सकता तो विपरीत दो क्रियाएं हैं इसलिए शरीर का तो उन्मथन होने की आपत्ति आएगी शरीर को शरीर के सामने जो है बड़ी समस्या उपस्थित होगी उनके आदेश का पालन करने के लिए कौन सी क्रिया हम करें ये समस्या आएगी ये उस पक्ष में जब आत्मा को निरवय मानते हैं और एक शरीर में दो आत्मा मानते हैं उस पक्ष में ये दोष आ रहा है शरीर उन उन्मथन की आपत्ति तो आत्म भेदे तयो एकमत अयोगा तयो से लेना वो जो एक शरीरस्त दो आत्माएं हैं उन दो आत्माओं में एक मत न होने से अयोगा का असंभव होने से एक मत क्या हो जाएगा कि विरुद्ध द्विक्रियतया अलग अलग दो क्रिया वाले वे हो जाएंगे तो शरीरम उन्मथेत ये दोष आया आत्म भेद पक्ष में और सवयव पक्ष में दोष क्या आता है तो कहते है, सावयवत्वे अनित्यत्वेन कृत सवयत्व अतिक तो अनित्यत्वे, सावयवत्वे, अनित्यत्वेन कृत कृतहानाक सियात तो आत्मा यदि सावय हो जाएगा तो अनित्य होगा और अनित्य होगा तो उसमें कृत हानि और अकृत प्रसंग आएगा ये दोष हैं अनित्य आत्मा होगा तो जो दूसरे शरीर में पहला वाला जो आत्मा है वो तो मर गया और उसने जो कर्म भोगा है वह पहले किया ही नहीं था क्योंकि एक शरीर में एक सावयव होने से अनित्य है तो शरीर के नाश के साथ ही नष्ट होगा तो पूर्व शरीर छोड़ा तो पूर्व शरीर के द्वारा किए गए कर्म का आश्रयभूत जो आत्मा है वह उस शरीर के साथ ही नष्ट हुआ और इस शरीर में आया और कर्म का फल भोग रहा है वह अपने द्वारा न किए हुए कर्म का ही फल भोग रहा है ये मानने की आपत्ति आएगी अकृत अभ्यागम और जो पहले शरीर से किए हुए कर्म थे उसी के साथ ही आत्मा भी मर गई सावय होने से तो वो मानना होगा कि वो कृत का नाश हुआ जो किया था उसका फलोपभोग किए बिना ही नाश हुआ तो ये कृतहानि दोष हुआ कोई कर्म करें और उसका फल भोगे बिना ही वह कर्म नष्ट हो जाए तो कृतहानि कहा जाता है और अकृत अभ्यागम कहा जाता है कर्म नहीं किया लेकिन उसका फल भोगना पड़ रहा जो हमने किया ही नहीं उसका फल हमको भोगना पड़े ये अकृत अभ्यागम है ये दोष आएगा आत्मा को अनित्य मानने पर और आत्मा को अनित्य मानने की आपत्ति कब आती है जब आत्मा को मानेंगे सावय सांस मानेंगे एक अंश से ममता दूसरे अंश से मंतव्य तो ये दूसरा दोष आएगा कृतहानि अकृत अभ्यागमत्व गि ये यहाँ पर कहा कि सवयत्व अन्य न कृत इति सी दोषम आह ये दोष बताया जा रहा है आत्म भेद पक्ष में और आत्म अवयो भेद पक्ष में आत्म तो पक्ष में उभयथापि अनुपपत्ति उभय शब्द का अर्थ निकलेगा चाहे एक शरीर में दो आत्मा मान लो या एक शरीर में एक ही आत्मा मान करके उसे सावय मान लो तो इन दोनों पक्षों में ये अनुपपत्ति नामक दोष आता है आगे हैं यथा इत्यादि का अवतरण टीका में तो भिन्नोरअपी समान स्वभाव दीप कर्म कर्त, कर्त्री कर्म भाव आत्म, भेद, पक्ष, आत्म शकल भेद पक्षे वा तयोहो समान कर्तृकर्म अभिन्न आत्मशकलपक्षेवा इव सामनस्वभानपक्षव कर्म भावो न संभवती इति अनुपत्त्यंतरम आह यथा तो यथा इत्यादि भाष्य से दूसरा एक दोष बताया जा रहा है जो उभयतापि अनुपपत्ति से एक अनुपत्ति बताई आत्मभेद मानने पर शरीर उन्मथन की आपत्ति सावय मानने पर कृतहनादि दोष की आपत्ति इस आपत्ति से अतिरिक्त इस अनुपत्ति से अतिरिक्त अनुपत्ति को बताने वाला ये भाष्य वाक्य है यथा प्रदीप यो इत्यादि कौन सी आपत्ति बताई जा रही है इस वाक्य से तो कहते ये की भिन्नरअपी समान स्वभावयोर् ओर दीपयोह कर्तृ कर्म भाव अदर्शनाथ तो जैसे दो दीप हैं, तो इन दो दीपों में समान स्वभाव है दोनों प्रकाश स्वरूप है दोनों दीप तो दोनों में समान स्वभावत्व होने से क्या होगा कि कर्म कर्त्री भाव सिद्ध नहीं होगा कर्म कर्त्री भाव दोनों में नहीं देखा जाएगा यानी परस्पर प्रकाश्य प्रकाशकत्व तो नहीं है दो दीप में एक दीप प्रकाश्य दूसरा प्रकाशक नहीं है वो अपने आप से ही दोनों के दोनों प्रकाशित हो रहे हैं स्वयं प्रकाश है उनमें एक प्रकाश्य होगा एक प्रकाशक होगा ऐसा नहीं कर्मकर्तृ भाव मान्य का अर्थ है एक दीप प्रकाश्य बन जा दूसरा उसका प्रकाशक हो जाए, तो माना जाएगा कि समान स्वभाव वाले दो दीपों में कर्म भाव हुआ यानी कर्मत्व कर्तृत्व तो माना गया एक प्रकाश रूप क्रिया के प्रति एक समान स्वभाव वाला दीप कर्म बना यानी प्रकाश्य बना और दूसरा कर्ता बना यानी प्रकाशक बना लेकिन ऐसा लोक में देखा नहीं जा रहा है कि दो दीप हैं उसमें से एक प्रकाश्य हो और एक प्रकाशक हो ऐसा नहीं देखा गया ये कहते हैं कि समान भिन्नयो रपी समान स्वभावयो ओर दो दीप आपस में एक दूसरे से भिन्न हैं किंतु समान स्वभाव वाले होने से कर्म करतृ भाव अदर्शनात कर्म भाव का मतलब है प्रकाश से प्रकाशकत्व अदर्शनाथ अदृष्ट है उनमें नहीं देखा जा रहा है इसलिए क्या होगा तो आत्मभेद पक्ष सप्तमी है ये आत्मभेद पक्षे और आत्म आत्मशकल भेद पक्षे व तय समान स्वभावत्व स्वभावत्वात अभिन्न पक्षे इव कर्मकर्तृ भावो न संभवती द्वितीय विकल्प में दो ये दो जो पक्ष किए गए थे ना कि आत्मा ही प्रकाश होगा वो मनता भी और मंतव्य भी तो इस पक्ष में दो आत्मा मानने की आपत्ति बताई थी एक शरीर में और दूसरा एक पक्ष था सावय आत्मा को मानने वाला पक्ष उसमें कृतहानादि जो दोष बताए थे इन दोनों पक्ष में दूसरा ये दोष आ रहा है ये कहते हैं कि आत्मभेद पक्षे एक एक शरीर में दो आत्माएं मानने वाला पक्ष वो है आत्मभेद पक्ष और दूसरा आत्मशक्ल भेद पक्ष एक शरीर में एक ही आत्मा है लेकिन सवयव है ये मानने वाला पक्ष इन दोनों में क्या होगा कहते तयो हो समान स्वभावत्वात तो दो एक शरीर में दो आत्मा होगी तो दोनों चेतन होने से समान है तो समान स्वभाव वाली दो आत्माएं और आत्मशक्ल भेद पक्ष में आत्मा के अवयव भी समान ही हो जाएंगे ना समान स्वभाव वाले दोनों में आत्मावयत्व आत्मावयत्व रूप समानता समानता रहेगी तो समान स्वभावत्वात् अभिन्न पक्षे इव तो जैसे शरीर में एक ही आत्मा निरवय है इस पक्ष में कर्म कर्त्री भाव सिद्ध नहीं हो रहा था ऐसे आत्मभेद पक्ष में भी और आत्मशकल भेद पक्ष में भी कर्म कर्त्री भाव संभव नहीं होगा ये कह रहे हैं कि अभिन्न पक्षे ईव कर्मकर्तृ भावो न संभवती क्यों संभव नहीं होगा तो कहते हैं लोक में समान स्वभाव वाले दो दीपों में जैसे कर्म कर्त्री भाव नहीं देखा गया ऐसे इन में भी समान स्वभावत्व होने से कर्म कर्त्री भाव सिद्ध नहीं होगा इसे स्पष्ट करने के लिए ये वाक्य है कि यथा प्रदीप यो हो प्रकाश्य प्रकाशकत्व अनुपत्ति ही समत्वात, तो समत्वात यहां तक तो दृष्टांत है तो जैसे दो प्रदीप समान स्वभाव वाले होने से समत्वात का अर्थ है समान स्वभाव वाले होने से उनमें प्रकाश्य प्रकाशकत्व अनुपन्न है विसंगत है तदवत तो ऐसे ही एक शरीर में दो आत्मा मानेंगे समान स्वभाव वाले तो आ, कर्म कर्त्री भाव अनुपन्न है और एक आत्मा मान करके अवयव मानेंगे तो अवय दोनों अवयवों में समानता होने से उनमें भी अवयवों को लेकर के भी नहीं सिद्ध होगा कर्म भाव ये यहां पर कहा गया अब नचो मंतुर मंतव्य मनन व्यापार शून्य इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है इसे देखिए मनसा न मनुते नहीं ये किंच यथेति इस प्रतीक के बाद में अवतरण टीका है किंचर को बताने के लिए ये दो दोष तो हुए गए इन दो दोषों से अतिरिक्त और भी दोष दिखाने वाला नच मंतुर मंतव्य इत्यादि वाक्य है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार स्वयंभू पश्यति नांतरात्मन हाँ, इति श्रुत्या ये जो कठ श्रुति है तृणी स्वयंभू श्रुतठती है्यतृणी पश्यति नांतरात्मन इसमें स्वयंभू शब्द का अर्थ है परमात्मा तो परमात्मा वो व्यतृणित परमात्म क्रिया का कर्ता है स्वयंभू पदार्थ यानी परमात्मा कर्तिक है व्यतृणित क्रिया व्यतृणित शब्द से बताई गई क्रिया और व्यतृणित का अर्थ है उत्पन्न किया स्वयंभू व्यतृणित यानी परमात्मा ने उत्पन्न किया किसको उत्पन्न किया तो खानी ख शब्द का ख शब्द से उपलक्षित इंद्रिया इसलिए खानी का अर्थ है इंद्रियाणी तो स्वयंभू खानी व्यतृणित यानी परमात्मा ने इंद्रियों को बनाया कैसे बनाया किस स्वभाव वाला बनाया तो कहते परांची तो परांची का अर्थ होता है बहिर्मुख परांची शब्द का अर्थ है बहिर्मुख परा कहते हैं बाहर को बाह्य पदार्थों को तो परां परांग इति पर अंचंती इति परंची यानी बाहर शु धातु हैं गति अर्थ में गमन करते हैं बाह्य अपने अपने विषयों के ओर ही चक्षुरादि इंद्रिया गमन करती हैं, जिस कारण से उस कारण से उन्हें कहा गया परांची, उस उन्हें कहा जाता है परांची जो बाहर गमनशील है अंदर नहीं बाहर गमनशील है तो इंद्रिया स्वभावतः अपने अपने बाह्य विषयों के ओर गमन करने वाली है अर्थात बहिर्मुख है तो इंद्रियों को बहिर्मुख परमात्मा ने बनाया इससे क्या हुआ ऐसे तो व्यतृणित शब्द का अर्थ होता हिंसितवान हिंसा कर दी परमात्मा ने हिंसा कर दी यानी विनाश कर दिया ये वेतृणी शब्द का अर्थ निकलेगा क्या विनाश कर दिया परमात्मा ने कैसे विनाश कर दिया तो कहते इंद्रियों को बहिर्मुख बना करके इंद्रियों को बहिर्मुख बना करके परमात्मा ने जीवात्मा की हिंसा कर दी विनाश कर दिया विनाश करना यही है कि संसार चक्र में ही घुमाता रहना संसार एक भंवर है और उसी भंवर में घूमता जा रहा है जीव ये है उसका विनाश एक शरीर छोड़ता है दूसरे शरीर में मरने वाले दूसरे शरीर में आत्म में करके अपने आप को मरने वाला समझता है ऐसे कई बार जन्मने वाला मरने वाला समझ रहा है अपने आप को और है स्वभावतः अज अविनाशी तो जो स्वतः अज हो, हो अविनाशी हो वह अपने आप को जन्म लेने वाला मरने वाला समझे ये उसका विनाशी है ना और ये किसने किया परमात्मा ने कैसे किया तो उसका जिसमें तादात्म्य है इंद्रियों में शरीर में इनको बहिर्मुख बना करके परमात्मा ने जीवात्माओं की हिंसा कर दी इसीलिए क्या होता है कहते हैं जीवात्मा का कोई दोष नहीं इसमें यह कह रही है श्रुति कि तस्मात तस्मात का अर्थ है जो ज्ञान के साधन इंद्रिया परमात्मा ने दी है जीव को उभिर्मुख बना करके दी हुई है स्वभावत तो तस्मात् अर्थ है इंद्रिया नाम स्वभावत बहिर्मुखत्वात परांग पश्यति तो परांग यानी बाह्य विषयों का ही दर्शन यह संसारी जीव करता है न अंतरात्मन जो सब की प्रत्येगात्मा है अंतरात्मा यानी आभ्यंतरात्मा प्रत्येगात्मा और उस प्रत्येगात्मा को नहीं देख पाता इति ये कठ श्रुति है इति कठ श्रुतिया समझना कर्णा बहिर्विषयत्व नियम से आत्म विषयत्वा च उक्तवात तो यह श्रुति बता रही है कि इंद्रिय में विषयत्व है आत्म विषयत्व का अभाव है इं, इंद्रिया सामान्य रूप से बहिर्मुख हैं, उनमें आत्म विषयत्व का अभाव है आत्मा तो प्रत्येक है ना न प्रत्येक आत्मा न इसे ही बता गया ना कि इंद्रिया स्वभाव तो बहिर्मुख है आत्मविषेक नहीं है ये इस श्रुति के द्वारा बताए जाने के कारण और दूसरी एक श्रुति है यन मनसा न मनुते तो यत प्रत्येक यत्यक आत्मस्वरूपम य शब्द है प्रत्येक आत्मस्वरूप का परामर्शक मनसा न मनुते यह मन से नहीं जाना जाता का मतलब मन मनोव्यापार अगोचर बता रहा है यह श्रुति वचन किसको प्रत्येगात्म स्वरूप को प्रत्येगात्मा जो है वह मनोव्यापार गोचर नहीं है यह तो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा ये कहो या मनसा न मनुते ये आहुर्मनोमतम ये कहो ये यन मनसा न मनुते के है ये तो वाचो निवर्तंते अप्राप्य मनसा स ये तैत है तो ये सब श्रुतियां मन का भी अभिशय बता रही है इति श्रुतेश्च इसलिए आत्मा में मंतव्य तो नहीं रहेगा तो मनसो बहिर्विषे मंतव्ये व्यापारो न आत्मनि तो श्रुति तथा तो केन श्रुति से यह सिद्ध होता है कि मन का मन अनुरूप व्यापार बाह्य विषय विशे विषयक ही होता है तो बाह्य पदार्थ बाह्य पदार्थ ही मंतव्य बनेंगे तो मनसो बहिर्विषय मंतव्य सप्तमी है बहिर्विषय का विशेषण तो बाह्य विषय विषयक ही मनन होगा व्यापारो न आत्मनी तो आत्मा तो प्रत्येक आत्मा है वो बहिर् नहीं है तद विषयक व्यापार मन का नहीं होगा इसे कह रहे हैं नच च मंतव्य मनन व्यापार कालह। व्यापार सुन्य, कालो अस्ति आत्म आत्मननाय तो मंत्र मंतव्य व्यापार शून्य कालो न च अस्थि ऐसा न करना आत्मननाय तो बाह्य पदार्थों से पदार्थ विषयक मनन रूप व्यापार से रहित मन हो जाए तब न प्रत्येगात्मा के मनन में लग पाएगा लेकिन रूप आत्मा के पास जो मनन का साधन है मन उस मन के बाह्य विषय विशे विषयक मंतव्य मन मनन व्यापार का मतलब मंतव्य बाह्य विषय विशे विषयक जो मनन रूप व्यापार है उस व्यापार से रहित तो, शून्य का है रहित तो, समय ही नहीं है अनात्म पदार्थ के चिंतन से अतिरिक्त कोई समय ही नहीं है मन के पास ऐसा एक क्षण भी नहीं है जो अनात्म पदार्थ का चिंतन रहित हो जाए मन ऐसा एक क्षण भी नहीं है उसके पास समय जो की जिसमें कि आत्म मनन कर सके तो ये यहां पर कहा गया कि मंतुर मंतव्य मनन व्यापार शून्य कालो न चास्ती आत्मन तो मंतव्य शब्द से लेना अनात्म पदार्थों को बाह्य पदार्थों को तो बाह्य अनात्म पदार्थ विषय को मनन रूप व्यापार से रहित समय ममता के पास है ही नहीं जो आत्मन कर सके यानी स्वयं का स्वयं को मंतव्य बना सके ममता इसके लिए मंतव्य के मनन से रहित कोई न कोई समय होना चाहिए ना ऐसा समय ही नहीं है आगे टीका में टीकाकार इस वाक्य का, का तात्पर्य अर्थ बताते भावार्थ बताते हैं टीका को देखिए नच एवं सती कश्चित धीरह यहां धीर में र छूट गया कश्चित धी इतना ही है ना र छूट गया है तो एवं सती कशिधी प्रत्यगात्मा मनसव अद्रष्टव इदीना का गति नाच्यम न च का वाच्यम के साथ करना तो एवं सती तो एवं सती का अर्थ निकलेगा यदि अनात्म पदार्थ के मनन से रहित तो समय है ही नहीं ममता के पास जो आत्मन कर सके जिस समय में आत्ममन कर सके ऐसा कोई समय ही नहीं है तो इस प्रकार की इस प्रकार स्वीकार करने पर एवं तरीका अर्थ है तो ये जो श्रुति है कश्चित धीर प्रत्येक आत्मानत तो किसी धीर ने यानी विवेकी ने आत्मनात्म विवेकी ने प्रत्येक आत्मदर्शन किया ये आवृत्त चक्षु अमृतत्व तो में आता है ना धीर का विशेषण आवृत्त चक्षु तो अवृत्त चक्षु का मतलब स्वभावतः जिधर जा रहा था वहां से चित्त को निग्रहित कर लिया अवृत्त चक्षु मन को चक्षु को निग्रहित कर लिया चक्षु से उपलक्षित सभी इंद्रियों को निग्रहित कर दिया तो मतलब शांत दान्त हुआ शम दम रूप साधन से युक्त हुआ और रह का मतलब आत्मनात्म विवेकी है ये दोनों और अमृतत्वने तो तो का मतलब मुंह है तो आत्मनात्म विवेकी और शमदम इन शब्दों से उपलक्षित होगा वैराग्य भी तो इस प्रकार साधन चतुष्टय संपन्न जो है आवृत्त चक धीरह और आवृत्त चक्षु अमृतत्व तो मिच्छन इन शब्दों से बताया गया जो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी वो उसने प्रत्येक आत्मानम क्षत प्रत्येक आत्मा का यानी अंतर आत्मा का सर्वांतर आत्मा का दर्शन किया यानी साक्षात्कार कर लिया ये जो श्रुति है ये बता रही है प्रत्येक आत्मा विषयक भी मन का व्यापार हो रहा है आत्मदर्शन रूप श्रुति का क्या होगा जो प्रत्येक आत्म विषयक मन के व्यापार को बताने वाली श्रुति है और दूसरी श्रुति है मन सेव तो मन से अने मन से ही परमात्मा का यानी प्रत्येक आत्मा का दर्शन संभव है यह बताने वाली जो ये श्रुति है आत्मदर्शन मन से होता है करके बताने वाली का मतलब मनोव्यापार प्रत्येक आत्मा विषयक बताने वाली श्रुति भी है ना इसकी क्या गति होगी यदि ये कहोगे कि ममता के पास अनात्म पदार्थ के चिंतन को छोड़ करके अतिरिक्त समय ही नहीं है जो आत्मचिंतन कर सके ये कट श्रुति के पूर्वार्ध के आधार पर कहोगे तो इन श्रुतियों का क्या होगा उसी मंत्र के उत्तरार्ध का तथा मनसेव व अनुद्रष्टव्यम इसका क्या होगा ये हुई शंका का गति इति ऐसे यदि शंका करते है तो कहते इति नज कहते इनकी गति भी है क्या गति है तो कहते मनसो बहिर विक्षेपा बेपाग्र्य सति आत्मा स्वयं एव प्रकाशते इति स्वये प्रकाशतेद्वात् तत्शब्द से लेना धीर इत्यादि प्रत्यात्मात मनसैवाद्रष्टव्युतिवाक्य जो आत्मा को मनोव्यापार का विषय बता रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है ऊपरी दृष्टि से उन वाक्यों को यहां पर तदर्थत्वात्मे शब्द से लेना और अर्थ शब्द से लेना ये अर्थ यानी तेषाम वाक्यानाम अर्थ उन वाक्यों का ये अर्थ है अर्थ है यह तत् कश्चित धीर इत्यादि वाक्यानाम अर्थत्वात इस अर्थ वाले वे वाक्य हैं किस अर्थ वाले जो हम बता रहे हैं वो अर्थ है उनका वो कह रहे हैं तो क्या बताया अर्थ तो मनसो विक्षेपा भावे एकाग्रे सति तो मनसो एकाग्रे सति आत्मा स्वयं एव प्रकाशते ऐसा अन्वय करिए मनसो एकाग्रे सति आत्मा स्वयं एव प्रकाशते जब मन की एकाग्रता हो जाए तो एकाग्र मन में आत्मा स्वयं ही प्रकाशित होता है अभिव्यक्त होता है मन उसे विषय नहीं बनाता लेकिन मन में वह अभिव्यक्त होता है स्वयं प्रकाशित होता है कौन से मन में एकाग्र मन में और मन का मन की एकाग्रता कब होती है जब बाह्य विक्षेप न हो तो बहिर्पा भावे न तो बाह्य विक्षेप का अभाव होने पर मन की एकाग्र अवस्था में आत्मा स्वयं ही अभिव्यक्त होती है, हुत, है आत्मा ये यहां पर कश्चि धीर प्रत्यगात्म ऐक्षत यह वाक्य मन सेवाद्रष्टव्यम यह वाक्य बता रहा न कि वो किसी मन के व्यापार का विषय होता है ऐसा नहीं एकाग्रमन में स्वयं अभिव्यक्त होता है इसलिए कहा तस् आत्मा भी वृणुते तनु स्वाम तस्य का है एकाग्रमनसो एकग्रमनसो कृते तो एकाग्रमन वाले अधिकारी के लिए आत्मा स्वयं ही स्वाम्तनु यानी अपने वास्तविक स्वरूप को विवृणुते का अर्थ है अभिव्यक्ति कौती अभिव्यक्तकर्ता है आत्मा स्वयं अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करता है एक सती आत्मा स्वयं एव प्रकाशते इति तथा ये वाक्यों का अर्थ है अन्यथा पुरोक्त न्यायोप अमतो अमता इत्यादि बहु इति बहुश्रुतिवैकोपै तो अन्यथा का अर्थ है ऐसा अर्थ इन श्रुति वाक्यों का नहीं मानेंगे यदि कश्य धीर इत्यादियों का तो क्या होगा कि पूर्वक्त जो न्याय उपब्रिंगित श्रुतिया है न्याय का अर्थ है युक्ति उपब्रिंगित का अर्थ है युक्त युक्ति युक्त जो श्रुति वाक्य है अमतो अविज्ञातो विज्ञाता अश्रुत स्रोता ये सब श्रुति वाक्य पहले बताए थे इन श्रुति वाक्यों का विरोध होगा व्याकोप का अर्थ है विरोध तो ऐसे कई श्रुति वाक्य हैं जो युक्ति युक्त हैं उनका विरोध होगा जो कश्चित धीर प्रत्येगात्मान शत इस इन श्रुति वाक्यों का अर्थ जो हमने यहां बताया इससे अलग कोई करेंगे तो इन श्रुतियों का आपस में विरोध होगा इसलिए श्रुति विरोध टालने के लिए यही अर्थ इन वाक्यों का मानना उचित है अब एवं आत्मन इत्यादि टीका वाक्य से टीकाकार भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है यदापि लिंगे न आत्मान मनुते इत्यादि इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल